भगवान की रसमय मूर्ति रसायन शास्त्र श्री वाल्मीकि रामायण की इस कथा गंगा में अवगाहन का स्नान का मन बुद्धिचित अहंकार पांचों ज्ञानेन्द्रिय पांचों कर्मेंद्रियों का शुद्धि का प्रण लेकर यहां समुपस्थित हुए हैं कल कथा का प्रथम दिवस था कथा के प्रथम दिवस पर चर्चा महात्म्य की कुछ हुई थी कि स्कंद पुराण लिख में जो महात्म्य लिखा हुआ है तो उसकी थोड़ी चर्चा करी और उसके बाद जो दिव्य परंपरा है कि उसी दिन ही रामायण के रामायण का भी पाठ करना चाहिए तो प्रथम जो श्लोक था उसकी थोड़ी सी व्याख्या हमने यहाँ करी और सुनी कल विशेषतः हमारा ध्यान जो था वह एक मुख्य श्रद्धा और विश्वास पे था आ? क्योंकि भवानी शंकर रूपीण जो हैं जो आ, भवानी शंकर जो राम कथा जिनको प्राप्त होती है उसमें लिखा है रामचरितमानस में कि उन लोगों को प्राप्त होती है जिनके पास श्रद्धा और विश्वास रूपी आ? भवानी शंकर हैं और इस बारे में चर्चा भी हुई कई कल कई प्रकरण बताए कल कथाओं के हिसाब से का भी बहुत लिए और यह बताने का प्रयत्न करा कि कैसे भवानी जी जो थी, जो थीं सती थीं वह उनके पास वह हृदय से सोचती थीं और हृदय से सोचने के कारण वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राम ब्रह्म है राम ही परमात्मा है मेरे भगवान शंकर ने भी उन, सी, उन सती को छोड़ा नहीं था यह कहा जाता है छोड़ दिया छोड़ा नहीं था संग में ही थी संग में ही थी हा परंतु मन से यह दृढ़ विश्वास कर लिया था अब इन सती में मुझे सीता के दर्शन होते हैं अपनी गुरु के दर्शन होते हैं तो अब इनको मैं अपनी पत्नी तुल्य नहीं मान सकता तो प्रण करने के बाद अपने मन से प्रण करने के बाद उन्होंने कुछ शब्द कहा नहीं वह पूछती रही बार बार बोलती रही अरे मुझे बताओ तो सही तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो तो उन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि बोल देते फिर महाराज पति पत्नी के झगड़े चालू हो जाते पति कुछ कहता पत्नी अब वहां पर उत्तर में कुछ और कहती पति पत्नी का वहां पर कुछ उत्तर प्रति उत्तर चले नहीं तो इस वजह से भगवान शंकर ने प्रण मन में कर लिया वह पूछती रही परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि मालूम समझाने इनको मैंने कथा रूप, कथा कथा रूप सुनाई है राम कथा कितनी बार उपदेश दिया है उसके बाद भी नहीं समझी हैं सीता का रूप धारण कर लिया अब सीता का रूप धारण कर लिया अब फिर से इन्हें मैं समझाऊं तुमने क्या गलत करा है यह समझ नहीं पाएंगे तो इससे बढ़िया क्या करूं खुद अपने अपने मुख को बंद कर लूं और जो अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लूं कि अब यह सती सती नहीं रह गई अब इनके अंदर मुझे सीता का भाव प्राप्त तो होता है सत्तासी हजार वर्ष तक महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ के वह समाधिस्थ हो गए उस समय पर सती कहीं गई नहीं सत्तासी हजार वर्ष तक वहीं बैठी हुई उनकी सेवा करती रही सती सामने आई पूछा भी तो सती को अपने बगल में नहीं बैठाया रामचरितमानस कहती है सन्मुख बैठाया सामने बैठाया बगल में बैठा देते स्त्री का दर्जा होता पत्नी का भार्या का दर्जा होता परंतु वह दर्जा प्राप्त नहीं दिया उन्हें सामने बैठाया क्योंकि अब तेरे अंदर मुझे गुरु दर्शन प्राप्त होते हैं उन सीता के दर्शन प्राप्त होते हैं भाई वही श्री गुरु चरण सरोज रज यह श्री गुरु क्या है आ? यही श्रीया श्रिया आ? यह सीता है श्री रेवा गुरु इति श्री गुरु यह आ, सीता जी है या श्रिया अनुग्रहितो गुरु इति श्री गुरु महाराज जिनको सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त है जिनको प्रिया जी का राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त है वह गुरु श्री गुरु कहलाते हैं जब तक श्री गुरु की प्राप्ति नहीं है इस संसार के अंदर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है सब पुराण इसी बात को कहते हैं श्री गुरु भी संप्रदाय विहीन और हीन नहीं होना चाहिए संप्रदाय अंतर्गत होना चाहिए क्योंकि वो तो एफिलेटेड स्पिरिचुअल स्कूल्स है ना उसकी तो अपनी फिलोसफी है अपना सिलेबस है जैसे योग के अंदर आठ महाराज सीढ़ियां होती हैं जब यम नियम प्रत्याहार करते हुए योग आसन धारण करते हुए समाधि पे पहुंचते हो ज्ञान योग में भी आठ सीढ़ियां होती हैं करते हुए वहां पर भी समाधि तक पहुंचते हो परंतु भक्ति के मार्ग में दस सीढ़िया हैं जो श्रद्धा से शुरू होती है हा? सती से शुरू होती है दूसरा स्टेप साधु संघ है जो रूप गोस्वामी ने बताया दूसरा स्टेप साधु संघ है जो विश्वास दिलाता है और श्रद्धा और विश्वास के बाद ही व्यक्ति भजन क्रिया में आवर्त तो होता है तब भजन क्रिया करने के लिए बैठता जब भजन क्रिया करता जब तक उसे मालूम ही नहीं है कौन से भगवान क्या भगवान यहां पे बैठा तो है मन उसका कहीं और है और मन ही सती है जो इधर उधर भाग रही थी राम सामने थे समझ नहीं पाया यहां पर भी भगवान शालिक्राम शिला सामने है श्री यहां पर गिरिराज शिला सामने है परंतु मन चारों तरफ भाग रहा है यहां ठाकुर होते हुए भी उस ठाकुर के चरणार बिंदु के महाराज दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं उस रसायन के अंदर हमें जाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि मन नहीं है पास में जब श्रद्धा रूपी सती आती है विश्वास रूपी शंकर प्राप्त होते हैं भजन क्रिया चालू होती है भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है महाराज जन्म जन्मांतरों के जितने भी पाप हैं, वह पाप धीरे धीरे जाने होते हैं धीरे धीरे साफ होते हैं अब उसमें भी बड़ी सारी है महाराज अनर्थ निवृत्तियां कि, कितनी प्रकार की हाँ और उसमें भी तुम्हारा भजन क्रिया चल रही है तो वो क्या वो नैस् है कि हैं कि निष्ठा वाली हैं कि अनिष्ठा वाली हैं अनिष्ठा वाली में भी कैसी तरीके की है घन लाए एक दिन तुम्हारा संडे वाले दिन तो खूब बैठ गए सुबह से लेकर रात्रि तक भजन करने के लिए सुबह से लेकर रहो बढ़िया तरीके से महीने भर फिर भूल गए ठाकुर जी को हो गए कोई क्या है एक दिन तो भर के भाव आ गया दूसरे दिन गायब हो गया कभी बढ़ा कभी घटा एक दिन तो विश्वास है भगवान के उन शास्त्रों के ऊपर एक दिन तो विश्वास है भगवान की उन, उपर, तो भगवान की उन भक्ति पर दूसरे दिन वह भक्ति गायब हो गई वह विश्वास चला गया अनिष्ठा प्राप्त तो हो गई अरे हाँ होगा यार ठीक है हमारे पास और भी बहुत सारे जरूरी काम है जब अनिष्ठा भजन निष्ठा भजन के अंदर बदलता है तब जाके अनर्थ निवृत्ति होती है चार प्रकार के अब ये आज का टॉपिक भी नहीं है वैसे तो ये तो माधुर्य कदम्बनी भैया उठा लो पढ़ लो माधुर्य कदम्बनी के अंदर अच्छी तरीके से दे रखा है पढ़ लोगे तुम्हारा एक्सरे सामने आ जाएगा भक्ति का तो यह भक्ति अनर्थ ने हमारा जीवन अनर्थ निवृत्ति पर ही रुका हुआ भजन क्रिया पर रुका हुआ और अधिकतर जो है नब्बे प्रतिशत मैं कह सकता हूं अनिष्ठा वाली भजन क्रिया पर रुका हुआ है अनिष्ठा वाली किसी दिन निष्ठा है किसी दिन नहीं है किसी दिन तो चार घंटे की भक्ति है किसी दिन एक घंटे की भी नहीं है एक और है उसमें बहुत जरूरी अनिष्ठा वाली में क्या कैसे भगवान को जल्दी रिझाया जाए यार यज्ञ करूं तप करूं घर छोड़ के चला जाऊं घर के अंदर रहूं हाँ सोलह महलाई फेर के भगवान मिल जाएंगे कि महाराज भागवत पढ़ के मिलेंगे कि मैं वृंदावन चला जाऊं वृंदावन में रहने लगूं ये कन्फ्यूजन हौन सी भक्ति की क्रिया करूं जिससे भगवान मिलेंगे हु? ये कन्फ्यूजन अनिष्ठा वाली जो भजन क्रिया है उसके अंदर है उससे अनर्थ निवृत्ति नहीं होती उससे पापों का क्षय नहीं होता उससे अपराधों का क्षय नहीं होता है उससे भावमयी भक्ति जागृत हृदय के अंदर नहीं होती है क्यों क्योंकि दिमाग के अंदर कंफ्यूजन है बहुत लोगों को होता है राम जी की भक्ति करूं नारायण की करूं सीता जी की करूं राधा जी को पकड़ू कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं कौन सी वाली मेरी भक्ति है शंकर जी जल्दी पट जाते हैं दुर्गा माँ बड़ी आसानी से आ जाती है हाथ में कामनाएं पूर्ण कर देती है कौन से भगवान पे जाऊं कौन से पे नहीं जाऊं ये अनिस्था है तत्व एक है मैं हमेशा कहता हूं तत्व एक है सच्चिदानंद स्वरूप तत्व एक है रस अलग है तत्व एक है रस अलग है भगवान मैं कभी इस बात को नहीं कहता हूं कि भगवान सब एक है भगवान सब अलग अलग है हम हम भी पंचभूत से बने हैं आकाश पृथ्वी आदि सब अग्नि सब से हमारा शरीर बना है परंतु जो मैं हूं वो आप नहीं हो जो आप हो वह दूसरा नहीं है हम सब एक दूसरे से अलग है तत्व एक है शरीर वही पांच भूतों से बना हुआ है पांच तत्वों से बना है परंतु आप उसके बाद भी यह नहीं कह सकते हो कि जो आप हो वह है दूसरा है क्यों क्योंकि रस तत्व अलग है तमोगुण सतो, रजोगुण और सतोगुण यह तीनों के तीनों गुण अलग हैं किसी के अंदर मिक्सचर किसी का ज्यादा है किसी के अंदर कम है हरेक की भाव दृष्टि अलग है हरेक की मन दृष्टि अलग है और उन सब को आ, इसी प्रकार से भगवान भी तत्व की दृष्टि से सच्चिदानंद स्वरूप है कोई से भी भगवान हो महाराज उस पूर्ण पूर्ण मेदम जो मेरे भगवान है उसमें से कितने भी भाग निकाल लो पूर्ण विशिष्यते महाराज आखिरी में पूर्णी बचता है आ, अब उनके हजारों अवतार हुए हैं आखिरी में तो महाराज वो वो ही है सच्चिदानंद स्वरूप ही है वो थोड़ी ना कोई बदले रस स्वरूप से भेद है जितने शंकर के अंदर भेद हैं ब्रह्मा के अंदर नहीं है जितने विष्णु के अंदर भेद हैं उतने महाराज शंकर के अंदर भेद नहीं है और तो जितने कृष्ण के अंदर भेद हैं उतने किसी के अंदर भी भेद नहीं है कृष्ण चौसठ कलाधारी है विष्णु साठ कलाधारी है शंकर पचास कलाधारी है अब उसकी गुणों की बात महाराज फिर पूरी अलग है राम और कृष्ण में मैं अंतर नहीं है एक ने नर जीवन प्राप्त करा हमको समझाने के लिए एक ने नर लीला करी मनुष्य वाली लीला करी एक ने महाराज दूसरे ने भी नर लीला करी परंतु यहां नर का अर्थ नारायण है वह भगवत लीला थी एक की राम लीला है वह नर लीला मनुष्यों की लीला है और एक की नारायण लीला है हाँ वह भगवत लीला है ंतु अगर सच में अध्ययन करना चालू करो है दोनों के दोनों हमारा राक्षस को कहां ऐसे एक बार में राक्षसों को मार दिया 1400 राक्षस महाराज खर दूषण ने भेजे थे एक ही काल के अंदर राम ने उसको मार दिया ये कौन काम कर सकता है भगवान ही कर सकते सब को मारा हा? और यह सब जितने भी राक्षस हैं प्रतीका प्रतीक रूप से तो महाराज ये हमारे हृदयों के अंदर बैठे हुए या हमारे अंदर बैठी हुई वह अलग अलग वासना ही तो है अविद्या ही तो है एक कामना है हाँ महाराज अविद्याओं के अंदर भी पांचों अविद्याएं है पांचों अविध्याओं को धीरे धीरे जाके खत्म करना बड़ी मुश्किल का काम होता है हमारा जीवन तो तीन प्रकार के गुणों में भागता रहता है आलसी हो गए कामोत्तेजना जागृत हो गई तमोगुण महाराज गुस्सा खूबा रहा है क्रोध खूबा रहा है ये तमोगुण की बातें। है फिर भगवान छोड़ दिए सब छोड़ दिया घर परिवार भी ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हैं मुख्यतः अगर जीवन के अंदर एक उद्देश्य बन चुका है और वो एक ही का बना हुआ है कि मुझे तो पैसा कमाना है मुझे तो यह काम करना है मुझे तो वह जॉब चाहिए या फिर मुझे तो वह पद चाहिए वह गरिमा प्राप्त करनी है सब रजोगुण की बातें तमोगुण के अंदर व्यक्ति सोचता रहता है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वह कुछ कर ले रजोगुण के अंदर वह है सब रजोगुण वो बुरा रजोगुण हुआ तो तमोगुण हो गया और वही रजोगुण अच्छा हो गया तो सतोगुण हो जाता है, है रजोगुण ही बुरा हो किसी की चाहत महाराज चोरी करना चालू कर दिया डाका डालना चालू कर दिया उल्टा सीधा कहना चालू कर दिया क्रोध कामोत्तेजना ज्यादा बढ़नी चालू हो गई वो तमोगुण हो, हो गया वो ही सही ढंग से महाराज कार्य कर कर्म करने लगे और जो भी हमको उसका फल प्राप्त होने लगा और उस फल की चाह के लिए और काम करने लगे वो रजोगुण हो गया और वो सी का उस रजोगुण का अच्छा स्वरूप क्या है कि खूब काम कर रहे हैं भर भर के काम कर रहे हैं और काम करने के बाद फल की फल आए तो अच्छा ना आए तो अच्छा हाँ परंतु मेरी शांति भंग ना हो वह सतोगुण सतोगुण का व्यक्ति सत भगवान सिर्फ सतोगुणी को मिलते हैं रजोगुणी और तमोगुणी को भगवान अवतार लेके आए बात अलग है भजन निष्ठा से भगवान की प्राप्ति साधना से भगवान की प्राप्ति सिर्फ रजोगुणी को होती है और रजोगुणी के बाद रजोगुणी भी बंधन है क्यों क्योंकि यह चाहता है कि उसे के पास हमेशा शांति रहे और यह बंधन सबसे बड़ा बंधन है वह अपनी शांति के लिए पूरा प्रयत्न करता है खूब कर्म करेगा फल की चाह नहीं है किसी चीज की चाह नहीं है परंतु उसकी शांति डिस्टर्ब ना हो यह भी एक बंधन है यह सतोगुण का अच्छा वाला बंधन है उसे एक जगह मिल गई उस जगह पर ही रहके सब काम करना चाहता है वह इधर उधर कहीं नहीं जाएगा पानी मिल गया कुआं मिल गया खाना अगल बगल से मिल जाता है बस उसी में संतुष्ट है उसके बाद निर्गुणी है उसके बाद वह प्रेमी है वह गोपियों जैसा है किसी अवस्था में रखो ंतु सुख हमें अपना नहीं चाहिए शांति हमें अपनी नहीं चाहिए सुख और शांति तो मेरे भगवान की है हा? मैं उनके लिए क्या कर सकते हो नर्क में जाना है ठीक है नर्क में जाने को तैयार है पर भगवान तो खुश रहेंगे कि नहीं यह निर्गुणी की है यह प्रेमी की है जब भाव से महाराज ये प्रेम की आखिरी है जहां पर महाराज अब वो प्रेम क्या है ब्रज गोपी का नाम हाँ नारद भक्ति सूत्र कहता है प्रेम को कैसे समझा जा सकता है बोले व्रज गोपियों से समझा जा सकता है प्रेम हम कहते हैं संसार के अंदर प्रेम है परंतु हम प्रेम तो अपने सब गुणों से करते हैं व्यक्ति हर को जो गुण पसंद है वह दूसरे व्यक्ति के अंदर दिखते हैं वह प्रसन्न रहता है जिस समय वह गुण चले गए वह महाराज गुस्सा होना चालू हो जाता है उस व्यक्ति को छोड़ देता है हम गुणों से ही प्रेम हम हम वो गुणों का प्रेम क्या है यह है इंद्रियों की चाह है हम अपने हमारी इंद्रियों को जो वस्तु अच्छी लगती है उसका भोग करने के लिए हम सब प्रयत्न करते हैं हम मित्र हर एक को नहीं बनाते हैं हम मित्र उसको बनाते हैं जहां पे हमें मालूम चले हमारा और इसका भाव मिल रहा है प्रेम तो ऐसी चीज है जो सबसे होती है परंतु सबसे तो हम प्रेम नहीं करते हैं कितनों से घृणा करते हैं भगवान का महाराज एक गुण है आज की कथा में आएगा प्रिय दर्शन मतलब भगवान को कोई देख ले चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो तो भी भगवान उसे प्रिय लगते हैं और मनुष्यों का एक गुण है अप्रिय दर्शन अच्छे तो बहुत कम लगते हैं बुरे ज्यादा लगते हैं इसकी इसके संग अप्रियता है उसकी उसके संग अप्रियता है प्रिय संसार में बहुत मुठ्ठी भर है ये संसार में अप्रियता हम बहुत ज्यादा कमाते हैं चाहे आप अच्छा करें या ना करें या उसके जीवन में कोई असर डल रहा है या ना भी डल रहा है तो भी वह आपको अपना अप्रिय मान लेगा हर एक के जीवन की यही बात है यह सब गाथाएं चौरासी लाख योनियों में घूमते घूमते कितने माता कितने पिताओं को बदलते हुए यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त तो हो गया परंतु भगवान ने जन्म नहीं दिया डॉक्टर बनने के लिए भगवान ने जन्म नहीं दिया कि यह नौकरी कर लो वो नौकरी कर लो भगवान बोले तू मेरा दास है वापिस आ जाओ अगर यही बात समझ के चलते सुन के चलते किसी के जीवन में कोई अप्रिय नहीं होता हर जगह पे प्रेम व्याप्त तो होता परंतु हमने अपनी बुद्धि को लगाया प्रेम तो था नहीं बुद्धि को लगाया में चित्तों में चित्त को ढूंढा आजकल तो चित्त मोबाइल के अंदर लगा रहता है सुबह सुबह सबसे ज्यादा ढूंढने वाली वस्तु अगर आज के जीवन में कुछ बन गई है तो मोबाइल पहले उठते ही भगवान को ढूंढा जाता था कि जल्दी से तैयार हो जाओ भगवान को उठाना है करना है आज के जीवन में महाराज वो मोबाइल जरा सा इधर से उधर हो जाए मिसप्लेस हो जाए तो सबसे भगवान तो बाद में देखेंगे पहले तो मोबाइल देख लो और जो हंस रहे हैं वो तो रोज की घटनाएं होगी उनकी तो हमारी धर्मपत्नी रात को हमसे गुस्सा होकर सो गई क्यों सोई क्योंकि उनको मोबाइल मिसप्लेस हो के नीचे था तो चित्त लगाए अचित तो से आए फोन से महाराज आए हमारा आए हमारे माय सेल्फ इज गायब हो चुका है फोन ही जिंदगी फोन बन चुकी है आए तो गायब हो चुका है हमारा अब चित्त जब अचित्त में लगता है तो महाराज अप्रसन्नता ज्यादा आती है मिनट में इनकी आ गई मैं दूसरे की क्या बात करूं तुम लेके आ जाओ हमने कही हम ना जाएंगे भैया चित्त तुम्हारा लगाए काम हमें करना पड़ेगा गुस्से में गई आई लेके आ गई सो गई जब चित्त अचित्त वस्तुओं के अंदर लगता है भगवान तो वह उस प्रसन्नता को ढूंढने के लिए हमारा मन इधर से उधर प्रतीक्षण भागता रहता है मतलब भवानी सती इधर से उधर उस भगवान को उस राम को ढूंढने के लिए भागती रहती है परंतु विश्वास होकर भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि महाराज यहां पर याकलव्य आदि से भगवान शिव ने कथा सुनी सती संग में थी परंतु सती ने कथा नहीं सुनी साधु संग से हा? साधु संग से हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है प्रिय जन के रहने से हमारे हृदय के अंदर कभी भी विश्वास नहीं बढ़ता है प्रिय जन का यहाँ अर्थ पारिवारिक जन है परिवार के लोग माता पिता बड़े सब कुछ अच्छी बातें बचपन से बताते हैं परंतु हम किन्ही की बातों को नहीं मानते हैं पहले चित्त लगता है गुड्डे गुड़ियाओं में बाद में चित्त लगता है अपने मित्रों में फिर महाराज एक रूपवान रूपवती कोई आ जाती है जीवन में चित्त उसमें लग जाता है सबको सब, सब भूल जाते हैं पिता माता ने अच्छी अच्छी कितनी भी बातें कह ली हो उसके बाद फिर महाराज अगर विवाह हो गया फिर चित लग, चित नहीं लगता फिर अपनी उन रूपवती में फिर तो चित्त लगता है अपने बच्चे में और महाराज जब बच्चे बच्चे भी बड़े हो गए उसके बाद फिर चित्त लगता है अपने नाती पोतों के अंदर हम प्रसन्नता को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं सती के सामने भी भगवान थे परंतु प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाई थी उसने भी उन भगवान श्री राम के दर्शन करे थे परंतु उसके हृदय में वह प्रसन्नता जागृत नहीं हुई क्यों नहीं हुई थी साधु संग नहीं प्राप्त हुआ था मालूम है मेरे पति साधु हैं बैरागी हैं बहुत बड़े भगवान श्री राम के भक्त हैं यह बिल्कुल मालूम है रामचरितमानस के अंदर सब जगह लिखा हुआ ये सती को मालूम था यह सब बातें परंतु साधु संघ होने के बाद भी उसने साधु संघ की अवज्ञा कर दी अब जब साधु संघ की अवज्ञा होती है तो महाराज भगवान भी सामने आ जाए राक्षसों को सं क्या था हम तो बहुत निकृष्ट है मनुष्य योनि तो बहुत निकृष्ट है राक्षसों को तो हजारों बार भगवान श्री राम और कृष्ण के दर्शन हुए समुद्र मंथन के समय तो महाराज भगवान ने चार चार अवतार लेकर दर्शन करा दिए एक अवतार नहीं चार चार अवतार, अवतार लेकर महाराज दर्शन करा दिए उन राक्षसों को ना उनके पास उस समय श्रद्धा थी ना विश्वास था मैं तो शत्रु रूप में थे रामचरित्र मानस का महाराज बालखंड तो जड़ है नीव है सबसे बड़ा, सबसे लंबा सबसे बड़ा कांड है ये इसी को नहीं समझा भक्ति रूपी आ, सीता मां के दर्शन उन भगवान श्री राम के संगम को प्राप्त नहीं हो सकता भक्ति की जड़ भवानी शंकर है वाल्मीकि रामायण और रामचरित्र के अंदर एक परसेंट का भी अंतर नहीं है तुलसीदास वाल्मीकि के, के ही तो रूप हैं, उन्हीं के ही तो अवतार हैं जो कलयुक्त के मनुष्यों को सरल भाषा में उस राम कथा को समझाने के लिए तुलसी रूप में प्रकट हो गए समझाया उन्होंने बहुत आसानी से कोई संस्कृत नहीं है अब दी भाषा में समझा दिया अपने गांव की भाषा में समझा दिया बताया था श्रद्धा विश्वास रूपिण कि भगवान श्री सीताराम के दर्शन उस प्रेमी को प्राप्त होंगे जिसके पास सीता और वो सती और शंकर हैं कौन सती और शंकर बोले श्रद्धा और विश्वास रूपीणों बोले जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में है ये मन नहीं रुकता यह पूरा टेंशन जो है वो मन की है देखो हमारे शास्त्रों के अंदर दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी को अच्छा बताया गया है बाहर के कंप्यूटर टीवी मोबाइल इत्यादि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ये एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी है पर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी का यूज तब तक सही प्रकार से नहीं हो सकता जब तक आपके पास इंटरनल टेक्नोलॉजी ना हो इंटरनल टेक्नोलॉजी होती है मंदिर के अंदर जाके शांत जगह पे जाके अपने मन को एकाग्र करने की विधि को सीखना ये जितने भी साधु थे जितने भी ऋषि थे जितने भी महाराज ऋषि मुनियों की कथाएं हमने शास्त्रों के अंदर पढ़ी है सबके पास इंटरनल टेक्नोलॉजी थी वह सबके सब मास्टर और पीएचडी थे इसी वजह से सिर्फ अपने मन में सोच के ही वह बड़े बड़े विमानों को बना देते थे बड़े बड़े महाराज भवनों का निर्माण कर देते बने बने आयुधों को महाराज वेपन्स को बना देते थे होता कैसे था क्योंकि इंटरनल टेक्नोलॉजी उनकी बहुत एडवांस्ड थी आज की महाराज एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है परंतु हम इतने मूर्ख होते जा रहे हैं कि पहले तो हमें आज भी याद है पंद्रह साल पहले हमें पूरी की पूरी, पूरी फोन बुक भी याद हुआ करती थी कौन से रिश्तेदार का कौन सा नंबर है आज तो अपनो ही नंबर याद नहीं रह पाता और उस समय तो उन ऋषि मुनियों को तो 18 पुराण इतिहास महाराज वेद उपनिषद सबके सब याद एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी भी हमारी टेक्नोलॉजी से एडवांस थी सोचते ही कहीं प्रकट हो गए बलराम जी को तो महाराज एक गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ के अंदर डाल दिया ये आज भी नहीं हुआ है साइंस तो समझ ही नहीं पाया है ब्रेन और माइंड के बीच का कनेक्शन ब्रेन को थोड़ा थोड़ा समझा है, माइंड को थोड़ी ना समझ पाया और पूरा खेल माइंड का है ब्रेन तो वह हार्डवेयर है जिसमें से महाराज इतने सारे भाव निकलते हैं कुछ तो कहने लायक होते हैं कुछ तो कहने लायक भी नहीं होते हैं क्योंकि तमो गुण रजोगुण लिए सामने वाले को कह दिया तो मेरे अंतरात्मा में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अब वो बोलेगा राम राम राम इतनी बुरा सोचता है तू तो। ये काम तो राक्षसों का होता था रावण का काम था ये बुरा सोच के भी उसने कैरेक्टर को दिखाया हम अपने उस कैरेक्टर को नहीं दिखाते हैं ना सही करने का प्रयत्न करते हैं थॉट ही तो है भगवान भगवान के सामने बैठने का कार असली काम क्या है ये जो उल जलूल के इधर उधर जो चल रहे हैं उनको वापस यहां कैसे लेके आया जा सके मैं आज अभी जब आई रहा था ऊपर से तो कबीर दास दिख गए मुझे हाँ उनकी वाणी मुझे दिखी तो वाणी भी बड़ी प्यारी थी उसमें लिखा था कबीर मन तो एक है भावे तहा लगाव भावे गुरु की भक्ति करूं भावे विषय कमाव महाराज कबीर दास स्वयं इस बात को कहते हैं कि मन तो एक है चाहे अच्छी जगह लग सकता है चाहे बुरी जगह लग सकता है अब ये तो हमारे ऊपर स्वयं है कि अब महाराज इसे हम भक्ति कमाएं या यहां का दुसंग कमाएं मन तो एक ही है एक ही जगह जाएगा अगर महाराज आप यहां बैठे हुए भगवान के सामने हो और बात और कहीं की याद आ रही है तो मन तो महाराज आपका वह चाह रहा है ना भगवान को तो चाह नहीं रहा है स्वयं आगे मन के मते ना चलिए मन के मते अनेक जो मन में अवसार है सो साधु कोई एक कबीरा कोई साधु कोई एक महाराज अब यहां पे देखो उन्हीं सती की बात हुई है हा? मन हृदय से सोच रही थी कल बताया था आपको मन से मत चलो मन से सती भी चली रही थी क्योंकि मन के अंदर तो इतने भाव प्रकट होते हैं कभी कहेगा अच्छा है कभी कहेगा बुरा है मान ली यार ये डिसीजन सही है कि एक डिसीजन गलत है कितना सही है विश्वास नहीं है ना हाँ कभी मन ये सोचे अच्छा सोचेगा कभी मन बुरा सोचेगा विश्वास ये तो बुद्धि का काम है विश्वास लेके इंटेलेक्ट जो आपका है महाराज वो आपने सोच लिया उससे नहीं ये सही है हाँ तो एक मिनट में मन मान जाता है दिमाग तो सबका लगता है दिमाग सबका लगता है पर अलग अलग कामों में लगता है काम करना किसी को पसंद नहीं है मंडे मॉर्निंग इज द वर्स्ट मॉर्निंग फॉर एवरी कोई काम करना नहीं चाहता है परंतु सब काम करने जाते हैं कोई अपने बॉस को देखना नहीं चाहता है कोई उस टेबल पे बैठ के काम करना नहीं चाहता है उस समय पे मन नहीं है काम करने का तो भी मन लगा के काम कर रहे हो क्यों क्योंकि इंटेलेक्ट सेड अगर यहां मन नहीं लगाया तो नौकरी से चले जाओगे नौकरी से चले जाओगे तो पैसा चला जाएगा पैसा नहीं रहेगा तो भैया घर ग्रस्थी कैसे चलेगी तो बुद्धि ने बोला इंटल आपकी महाराज बुद्धि ने बोला इंटेलेक्ट ने बोला कि भाई यह काम तो बहुत जरूरी है आ आ जाओ लग जाओ लग मन आ गया कहीं भी था नहीं लग रहा था तो भी लग गया परंतु यहां वह विश्वास रूप रूपी मेरे भगवान शंकर उस श्रद्धा को बार बार कह रहे थे अपना भाव अपने हृदय को उन राम के चरणों में लगा यही राम ही ब्रह्म है यही राम ही ब्रह्म है परंतु वह लगा नहीं पा रही थी क्यों नहीं लगा पा रही थी क्योंकि श्रद्धा जो है मन रूपी विचार है जो बहुत चंचल होता है चंचलता के कारण बार बार प्रयास करा बार बार प्रयास करा बहुत उपदेश दिए उपदेश देने के बाद रामचरितमानस कहती है कि भगवान शिव हंस दिए और सोचने लगे वाह माया तूने क्या जाल बिछाया है और माया को प्रणाम करा है यह तो राम की माया है फिर चुप होके सीधे सीधे कैलाश की तरफ चल रही है तो मन हमारा हमारे पास नहीं है मन के मारे बन गए बन जी बस्ती माही कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाही इस मन को पकड़ने के लिए कितने जोगी कितने हम सब लोग महाराज कभी वृंदावन जाते हैं कभी कहीं जाते हैं अरे भक्ति करेंगे दस दिन भी रह लिए तो क्या है भक्ति करेंगे अपने मन को अपने कंट्रोल में लेके आएंगे अगर इस मन को कंट्रोल में लेके आ गए तो अच्छे भक्त बन जाएंगे सब कुछ छोड़ के हाँ बन गए सब कुछ छोड़ के वन चले गए वहां भी मन नहीं लगा दस दिन में याद आने लगी अरे घर पे सब कैसा चल रहा है हाँ यहाँ के बिल देने हैं वहां के बिल देने हैं बच्चे कैसे हैं रिश्तेदार कैसे हैं सब वृंदावन आते हैं सब हा? उस वृंदावन में सब आते हैं दस दिन पंद्रह दिन के अंदर बस उन्हें फिर दिन दुनिया याद आने लगती है तो महाराज मन के मारे बन गए अपने मन के कारण ही उस वृंदावन में गए और जी बस्ती माही वहां पर भी मन नहीं लगा तो वापस फिर इस बस्ती में आ गए इस महाराज जंगल के अंदर इस जगह पे आ गए अपने लोगों के बीच में आ गए कहे कबीर क्या कीजिए अब कबीर बोल रहा है भाई तुम क्या करोगे तुम्हारा मन ना यहा लग रहा है ना तुम्हारा मन वहां लग रहा है यहां से तुम्हें शांति चाहिए बाहर भागते हो सैटरडे संडे महाराज शांति मिल जाए यहां ऐसे टोरंटो जीटीए से बाहर चले जाओ दो दिन तो बाहर रह लिये उसके यार यहां आना है छोड़ थोड़ी ना सकते हर चीज को वापस यहां आए फिर इंतजार कर रहे हैं कि कब अब दूसरा राउंड लगेगा बाहर जाने का वन में जाने कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नहीं ये मन कहीं नहीं ठहरता है मन के मारे बन गए हाँ। हम मन के लिए बहुत कुछ करते हैं और सबकी सबसे बड़ी परेशानी यही है जो हम महाराज जब भी अपने राधा रमन जी के शिष्यों से बात करते हैं जी भजन तो खूब करते हैं पर मन नहीं लगता है मन क्यों नहीं लगा दो कारण हैं बस दो छोटे से कारण पहला बुद्धि ने अभी तक यह विश्वास से जाना नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं और दूसरा अगर मेरे शरीर के अंदर आत्मा है तो आत्मा का भी कुछ गोल है और मन कैसे आएगा हाथ में छठे अध्याय में गीता में महाराज भगवान श्री कृष्ण ने दो उपाय दिए छोटे से दो उपाय यहां पूरा संसार मन के कारण परेशान है पूरी गीता जी में सबसे मुख्य प्रश्न और उत्तर दिया दो शब्दों के अंदर अभ्यास अभ्यास करने से वैराग्य डिटैचमेंट जब स्कूल में थे महाराज मित्र था एक हमारा दोस्तों ने कही एक सिगरेट पीता था इसमें आनंद नहीं है बियर पी बियर महाराज बियर लेके आए उसके लिए दोस्तों ने कही है प्रसन्नता इसी के अंदर है आनंद इसी के अंदर है बियर महाराज अपनी सिगरेट छोड़ी बियर को पकड़ा हाथ में मुख पे लगाया थूथू करने लगा इतनी कड़वी है दोस्तों ने कहा नाक बंद कर पी जा तू पी के तो देख आखिरी में तुझे मालूम चलेगा दोस्तों ने कही एक दोस्त ने हा नाक पकड़ ली उसने दूसरे ने महाराज मूल पे बोतल लगा के सामने ही हमारे सामने ही हो रहा था सब पिलाना चालू कर दिया महाराज बहुत बुरी हालत हो गई लड़के की छुप छुप के पीने लगा कुछ टाइम के बाद उसी के अंदर आनंद आने लगा क्या चीज करी थी उसने अभ्यास पहले दिन आनंद नहीं आया था बहुत बुरी चीज लगी थी और उसी वही मित्र हमारा महाराज कुछ टाइम के बाद और बुरी संगत में चला गया तो किसी ने सिगरेट वो भरी हुई सिगरेट दे दी और उसने कहा भांग की भरी हुई सिगरेट को यारे इसे पी इसमें आनंद आ जाएगा हमारे ये तो हमारी आंखों देखी थी कि महाराज उसने वो पीली और पीने के बाद तो हाय दया पिए जाए पानी पे पानी आधी बाल्टी एक बाल्टी पानी पी गया और उसके जी मिछलाए और वो क्या करे क्या नहीं करे माथा घूम रहा था माथा मारे अपने दीवार पर कि ये कैसा नशा है कैसा नशा है कुछ टाइम के बाद फिर से मिले उससे तो महाराज वही सिगरेट को पी रहा था भांग की भरी हुई सिगरेट को क्या करा था अभ्यास करा दूसरा वैराग्य किसी को दिखा के नहीं करा घर वालों को दिखाएगा झूठे पड़ेंगे चुपके चुपके कहा जा जाके पीना चाल पीता था यही भक्ति है क्या कहती है जो फालतू की चीजें हैं प्रतिकूल वर्जनम जो फालतू की चीजें हैं उनको छोड़ दो भगवान ने क्या बताया अब अभ्यास अभ्यास करो हा? वो प्रतिदिन होना चाहिए अभ्यास तभी तो उसके बाद ही तो मन कंट्रोल में आता है उसी के बाद ही सती हाथ में आती है वह श्रद्धा हाथ में आती है भगवान हमारे यहां बैठे हुए हैं हम सब के यहां बैठे हुए हैं हम भगवान की भक्ति तब तक नहीं करते जब तक समझ में नहीं आती है संसार यहां बैठा हुआ है सिगरेट पर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में कैंसर हो जाएगा यहां से कौन पढ़ के पीता है सब यहां से पढ़ के पीते हैं भगवान की भक्ति कर लो तो दिमाग लगा लेंगे हृदय थोड़ी ना लगेगा श्रद्धा चंचल है श्रद्धा कंट्रोल में तब है जब महाराज शिव कंट्रोल में करते हैं उसे ड विश्वास जब बुद्धि कहती है मन दाता मन लालची मन राजा मन रंग जो यह मन गुरु सो मिले तो गुरु मिले निसंग। ये मन ही तो है जो महाराज हमें दाता दानी बना देता है अरे नहीं यहां तो दिल खोल के देना है युवक युवतियों के अंदर तो युवक महाराज चांद ताड़े तोड़ के लेके आ जाता है दाता बन जाता है मन के कारण मन लगाए ना, ना। स्त्री में और यही मन लालची भी बनाता है यही मन महाराज राजा भी बनाता है और यही मन रंक भी बनाता है राजाओं की तरह से रह रहे हैं वैभवता का को लाने का प्रयत्न अपने जीवन में कर रहे हैं सोच राजाओं वाली है अच्छी सोच है और यही मन रंक बहुत बुरा सोचता है गरीबों की तरह से सोचता है जो यह मन गुरु से मिले परंतु जब यह मन गुरु से मिल जाता है जब यह मन गुरु से मिले तो गुरु मिले निसंक तब महाराज निसंधे गुरु पद मिल जाए तो मन की शुद्धि और अभेद के दाता वह गुरु हमें भक्ति प्रदान कर देते हैं ये राम कथा भागवत कथा भी तो मन को पकड़ के यहाँ बैठाने का संकल्प ही तो है 24 घंटे में मन बहुत जगह पे भागता है परंतु यही दो घंटे मिलते हैं जिसमें इतना हम अथक प्रयास करके यहाँ आते हैं समुपस्थित होते हैं इस मन को यहाँ पकड़ के बैठने के लिए उसके बाद भी मन कभी यहां भागता है कभी वहां भागता है मन की बात तो महाराज कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूर मा जाति कुल वरण सब खोए कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति कभी ना होए। भक्ति तो सूरमा कर सकता है जिसके पास ना काम है ना क्रोध है ना लालच है क्योंकि हाँ। काम महाराज यह भक्ति तो जाति को कुल को वरण को पागलों की तरह से मेरे चैतन्य महाप्रभु की तरह से भागता है कभी यहाँ कभी वहां उन राधा भावभूषित होके भागता है सब कुछ भूल जाता है कि क्या मैं सन्यासी हूँ क्या मैं ब्राह्मण हूँ या मेरा उच्च कुल के अंदर जन्न हुआ है उसे तो सिर्फ मालूम है तो सिर्फ एक बात मालूम है हाँ कि एक ही मेरे राधा है एक ही मेरे कृष्ण है भक्ति करे कोई सूरमा जाति कुल वर्ण सब खोए कबीरा जाति कुल वर्ण सब खोए कामी कबू का ना गुरु भजे मिटे न संसय सूल और गुना सब बक्सियों कामी डार कबीरा कामी डाल नमूल महाराज कामी तो कभी गुरु को नहीं भजता है क्योंकि उसके मन के संशय ही गायब होते हैं जो रजोगुणी है महाराज जो लगा हुआ है माया के बहुत सारे जंजालों में यह सोच रहा है मुझे तो इतना कमाना है इतना करना है गुरु आके कहते हैं भैया दो मिनट का समय तो निकाल ले भजन कर ले भजन कर ले भजन कर ले पर उसके दिमाग के संशय शुल्क आया भी नहीं होते हैं यही तो हुआ था महाराज एक हमारे अः आचार्य है से वो एक कथा सुनाते थे कि ऐसे ही एक भगत था और उस महाराज सुबह से लेके रात्रि तक बस अपना ऑफिस अपना काम धाम सब देखना उसे होता था गुरुजी उसके पास गए गुरुजी ने कहा बेटा सुन ले समझ ले भगवान का नाम ले ले भगवान का नाम लेता हुआ सब कुछ काम करा कर हा? कल भी हमने बताया किम कार्यम कौन सा काम करो बोले राम कार्यम नमः बोले जो राम का, का सब काम कर रहे हैं जीवन के अंदर सब काम कर रहे हैं परंतु राम केंद्र में है राम मैं उनका सेवक हूँ मैं उन्हीं के लिए ही यह कार्य कर रहा हूँ यह जीवन उनके चरणों में समर्पित है परंतु यह नहीं होता है काम हम अपने लिए कर रहे हैं ठाकुर जी के जीवन ठाकुर जी के लिए समर्पित जब होना होगा तब हो जाएगा तो महाराज यहां पे भी बताया कि गुरुजी ने पूछा समय है बोले मेरे पास मरने का भी समय नहीं है जैसा राम नाम के मुझे बातें मत बताओ तो फिर क्या करें कब समय होता है तेरे पास बोले जब मैं सुबह बाथरूम जाता हूं तो थोड़ा बहुत समय है महाराज उम्र थी उसकी अस्सी बरस की अच्छा तेरे पास बाथरूम जब पे समय रहता है बोले हां मेरे पास पंद्रह बीस मिनट बाथरूम के होते हैं उस समय मेरे पास समय होता है मैं कुछ नहीं करता बोले ठीक है तू बीस मिनट बाथरूम के अंदर रह के ही भगवत नाम कर ले हरे नाम को जप राम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम जब महाराज जपना चालू करा शास्त्र कहता है कि जहां पर आ, भगवान श्री सीता राम का नाम लिया जाता है वहां पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं तो यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसान्तक जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन जहां जहां भी रघुनाथ जी के नाम का कीर्तन होता है वहां पर तत्र तत्र हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं एक दिन कहीं से गुजर रहे थे भक्त राम जी के रघुनाथ जी के नाम का संकीर्तन कर रहा था हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए भागे भागे गए अरे देखो एक भक्त है जाके मैं सुनू उस कीर्तन को वहां बैठू देखा रहे तो सऊच में बैठा हुआ कर रहा है गुस्सा एक लात मारी खींच के बोले यही जगह मिली है भगवान के शुद्ध नाम को करने के लिए लात मारी चले गए रात्रि को साकेत में पहुंचे आ, भगवान श्री राम की पीठ में दर्द हो रहा था भगवान श्री राम बोले यार तेल वेल लगा के जरा दर्द वर्द चला जाए बोले हाँ प्रभु मैं आया अभी लगाता हूं आ, हनुमान जी आए हनुमान जी ने महाराज तेल लगाना चाह नहीं यहाँ नहीं यहाँ बहुत महाराज आपके दर्द कैसे आप बोले कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं आपके दर्द कैसे आप दिखाओ मुझे महाराज चादर वादर हटाई पीछे कपी के वानर के पैर के निशान थे बोले किस दृष्ट वानर ने आपको लात मारी आप मुझे बताओ आज वो जिंदा नहीं बचेगा राम बोले छोड़ो सब बालक है बालक बुद्धि है क्या बताऊ तुझे नहीं आपको तो बताना है बोले अरे छोड़ ना बालक है हम पिता हैं बालक बेटे की बात जो थी वो थी अब तो कोई बात नहीं है तू जा नहीं आपको बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि वह कौन है किसने मेरे प्रभु राम के पीठ पर लात मारी है पीछे पड़ गए पीछे पड़ गए बोले यार एक वानर था वो मेरे भक्त है सऊच में बैठ के भजन करता रहता है वो बानर महाराज उसके पास जहाँ जहाँ मेरे नाम का कीर्तन चलता है वह वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे वह बानर पहुँच गया और उसने देखा सऊच में बैठ के वो भक्त मेरे नाम का संकीर्तन कर रहा था तो उससे तो गुस्सा आ गई और उसने देखे लात मार दी अब ये सो मैं सोचने लगा यार जो मैं भक्त भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो महाराज मैं स्वयं प्रकट होकर वहां पहुंच जाता हूं हाँ तो मैं भी अब मैं वहां जैसे ही पहुंचा पहुंचने के बाद यह सोचने लगा संकट तो आ चुका है मेरे भक्त पर पर मारने वाला दूसरा भी भक्त है अब इसे जान से मारूं कि महाराज क्या करूं हाँ तो फिर लगा नहीं भक्त को तो मैं मार नहीं सकता हूं तो जब लात मारी उस वानर ने तो मैंने अपनी पीठ पे ले ली हनुमान रोने लगे क्योंकि भगवान का नाम तो नहीं लिया जा सकता है महाप्रभु तो अपनी जीवा को सौच में पकड़ के बैठते थे गोपाल नाम का बालक महाराज उनके संग सौ पे जाता था तो एक बार गोपाल ने पूछी कि हे महाप्रभु आप अपनी जीवा को क्यों पकड़ के रहते हो बोले यार क्या करूं यह जीवा तो इतनी नामाशक्त तो हो चुकी है कि यह जब जीवा खाली होती है तो यह भगवान का नाम लेना चालू कर देती है कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोले तो मैं अपनी जीवा को पकड़ के बैठता हूं क्योंकि सौचित वाली जगह तो अशुद्ध जगह है और अशुद्ध क्रिया के समय तो उस शुद्ध नाम का संकीर्तन नहीं करना चाहिए वह गोपाल बोला महाप्रभु जब भगवान स्वयं आपकी जीवा पर नृत्य करना चाहते हैं तो महाराज तो इसे अब उसको बंधन क्यों लगा रखा है उस बंधन को हटा दो भगवान को को करने दो हा? महाराज महाप्रभु ने उस गोपाल को जो दस बारह वर्ष का बालक ही था उसे अपना गुरु बना दिया उसे पदवी प्रदान कर दी गोपाल गुरु गोस्वामी उनका नाम दे दिया ये तो नाम की सार्थकता है समुच्च में भी हो कोई बात नहीं है मुंह नहीं खोल सकते हो वेद कहता है मुंह मत खोलो ठीक है वेद वाक्यों को मान लेते हैं मानसिक जब तो हर जगह कर सकते हैं या तो वेद को मान के महाराज गंगा आदि सब नदियों को वहां बुला लो तब स्नान करो भैया स्नान के भी बहुत सारे मंत्र है ना उन सबको मंत्र करो या फिर हरिनाम कर लो परंतु ना हरे राम होता है ना महाराज सब समुद्रों को सातों महाराज हमारे हाकी नदियों को बुलाया जाता है तो कामी कभी भी उनको नहीं बचता है भगवान मन से संसय शूल जाते ही नहीं है और गुना सब बक्सीयों महाराज उस कबीर दास कह रहे हैं उसके सब गुना को बख्श दो मान जाओ सब गुनाहों को बख्श दो okay, कामी ना डाल ना उस कामी की कोई जड़ नहीं है आज उसे महाराज यह कार चाहिए महाराज छह महीने के बाद अब उस कार भी पुरानी लगने लगी अब उसे दूसरी कार चाहिए फिर तीसरी कार चाहिए लोगों के संग यही होता है हाँ यह तो वह काम तो वह अग्नि है ना जो जो भागवत जी के अंदर बताया गया है कि उस पर आप मक्खन डाल दो घी डाल दो तो कुछ देर के लिए तो शांत हो जाएगी तो कुछ देर के बाद फिर प्रज्वलित हो जाएगी इसकी बात सही भी मैं खुद अपनी आपको बात बताऊं साल डेढ़ साल से कोई अभी की बात है हु? अर्जेंटीना में था महाराज साल भर से कोई आइसक्रीम नहीं कुछ नहीं शांति से जी रहे थे लोगों ने भक्तों ने आके कहा महाराज जी गुरुदेव यहाँ की अगर आइसक्रीम नहीं खाई तो संसार की कहीं की आइसक्रीम नहीं खाई हमने अच्छा ऐसी आइसक्रीम है यहाँ की बोले सब नेचुरल आइसक्रीम कोई अंडा कोई कुछ नहीं होता नेचुरल आइसक्रीम है, है। अर्जेंटीना की आइसक्रीम नहीं खाई तो कुछ नहीं खाए मैं ठीक है महाराज प्रथम बार आइसक्रीम खा ली बढ़िया आनंद आया दूसरे दिन कथा करते करते लौट के आ रहे थे रात्रि के डेढ़ बज रहे थे रात्रि को एकदम मन हुआ यार आज भी आइसक्रीम खा लो बड़ी अच्छी अर्जेंटीना में कितने दिन रहते हैं रात्रि को डेढ़ बजे मैं और हमारे वही शिष्य थे मैंने उनसे कहा यार आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है उस दिन खाई थी उस दिन के बाद इच्छा हुई ठीक है आज खाली है अब नहीं खाऊंगा आ, बस जितना खाना था जितना अर्जेंटीना के उस टेस्ट को चखना था चख लिया परंतु रात्रि को फिर से वह बीज उत्पन्न हो गया डेढ़ बजे वो बोला महाराज जी इस समय तो सब दुकानें बंद होती हैं मैंने कहा यार ठाकुर जी है तू ले चल खुली होगी कहा भगवत लीला थी महाराज डेढ़ के अंदर बस खिला दी, के आ गया, मैंने थोड़ी सी खाई फिर से मन भर गया अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं लेके तो बहुत सारी आया था अगले दिन महाराज रात्रि को एक बजे फिर से फिर से महाराज रात्रि को, को एक बजे रात को फिर से इच्छा हुआ आइसक्रीम खानी है हृदय के अंदर जैसे ही इच्छा जागृत हुई आ? दिमाग में था कि रेफ्रिजरेटर में तो रखी होगी वो आके खा लेंगे हमने फिर से शिष्य को कहा कि भैया जरा ध्यान वो आइसक्रीम रखी होगी बोले वो महाराज जी आपने खा ली तो आपका प्रसाद समझ के मैं खा गया <laughs> मैंने कहा मिलेगी आज ट्राई कर सकते हैं हम गए मिली नहीं आज दुकान बंद थी देखो तीन चीजें होती हैं काम काम का कर्म भागवत कहती है इस बात को हाँ वही बात यहां पे भी है कबीर कबीरदास ने भी उसी बात को कहा है। काम काम का कर्म काम की वासना वासना जैसे कहा जाता है तीन चीजें गुरु जी ने आए दीक्षा दी गुरु जी ने कहा कि भैया ये ये चीजें आज से निषेध हैं। आज से आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे ये तो आप पर आपने गुरु जी को बोल दिया जी आज के बाद हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे ये तो हुआ कि आपने दृढ़ कर लिया हा? अपने काम को रोक लिया गुरु आज्ञा के कारण परंतु वो जो प्याज का और लहसुन का जो टेस्ट है वो बाकी की चीजों में नहीं आ रहा है एक महीना दो महीना साल भर दो साल तीन साल रोक लिया परंतु वासना का बीच वह काम का बीच जो वासना है वह हृदय में कहीं बैठा हुआ है वो एक दिन अपने आप जागृत होके पौधे का रूप लेके आ गया और आने के बाद आपके हृदय में हा अब क्या हुआ वासना ने जब रूप लिया काम का तो काम का कर्म आ गया काम का कर्म क्या है हा महाराज आज तो वो सब्जी खानी है या लेके आनी तो अगर खानी है तो महाराज बनाना है या फिर महाराज उसके लिए कर्म करके रेस्टोरेंट से लेके आओ क्या होता है इसमें हम काम को रोक सकते हैं काम के कर्म को रोक सकते हैं हाँ परंतु भक्ति अगर निष्ठापूर्ण नहीं है अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है सिर्फ विश्वास है या श्रद्धा है एक नहीं है इनमें से तो महाराज यह वासना किसी भी दिन बलवती होकर फिर से आ सकती है और पूरी भक्ति यही है काम कर्म और वासना तीन चीज पटकी है और इस वासना को खत्म करना ही संकीर्तन का कार्य है कि कितना संकीर्तन करें जितना संकीर्तन करेंगे उस वासना को दूर करें अभ्यास करें वैराग्य लेके आएं उसी से ही वह उसकी प्राप्ति होगी बात ही की ही है हा? क्योंकि तो यहां भी काम की ना मूर है ना डाल है महाराज मालूम ही नहीं कहां से पैदा होता है कहां तक चलेगा कितने समय तक चलेगा एक काम से दूसरा काम निकल के आ जाता है आज एक बार खाया कुछ दिनों के बाद फिर से इच्छा हो गई नहीं जी चलो उस दिन खाया था ठीक है गुरुजी तो इतनी दूर है उन्हें क्या मालूम चल रहा है यही होता है यही है और ये तो एक छोटा सा ये एक छोटा सा एक उदाहरण है इच्छाएं तो बहुत सारी बलवती होती हैं जो हम संसार के सामने नहीं कर सकते हैं अपने परिवार के सामने नहीं कर सकते हैं छुप के करते हैं बहुत सारी चीजें हैं सबको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है वासना मैं कई बार भक्तों को देखता हूं होता क्या उनके पतन का मुख्य कारण क्या है मुख्य कारण सिर्फ एक है कि महाराज वह बुद्धि से सोच के या फिर अंधविश्वास सिर्फ भग उन गुरु ने कह दिया तो श्रद्धा रूपी उस सती के कारण चंचल सती के कारण सोच के अपने को रोक लिया परंतु कुछ समय के बाद वह चंचल सती जब महाराज उग्र रूप में आई वह वासना जब महाराज काम का रूप लिया तब सब कुछ भूल गए बहुत लोगों को देखा है भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मचारी बने हुए हैं या सुबह से रात्रि तक बहुत भजन चल रहा है कुछ दो चार साल के बाद तो अरे राधे राधे करो बहुत जी लिए अब तो हमें अपना मकान बनाना है घर बनानो है जे करनो है वो करना है सब भक्ति रह गई पहले दस घंटे रहते थे अब दस मिनट भी नहीं रह पाते हैं क्यों हुआ वह वासना नहीं जा पाई उस वासना ने ही उस भक्त का पतन करा तो कबीर ने भी गलत नहीं कहा है हा? और गुना सब बक्सीयो काम ही डाले मूल उस काम ही की ना डाले ना मूल और तो उसके सब गुनाओं को बक्सो वो जो कर्म कर रहा है हा? काम ही उसका एकमात्र कारण है हा? जहां काम तहा राम नहीं जहां राम नहीं काम दोनों का बहु ना मिले रबी रजनी एक ठाम कबीरा रबी रजनी एक ठाम महाराज जहा राम है वहां काम नहीं है जहा काम है वहां राम नहीं है यही बात भक्ति रसाम सिंधु के अंदर कही है भक्ति अगर पूर्व में चल रही है पश्चिम में तुम भाग रहे हो काम की तरफ और सोच रहे हो कि तुम्हें पूर्व में बैठे हुए भगवान प्राप्त हो जाएंगे गलत बात है रवि रजनी एक ठाम महाराज यह तो वह दिन है रवि है हाँ वह तो सूरज है रवि और रजनी यह रात्रि एक जगह नहीं मिलती है जहां उजाला हो होता है छाया वहां से अपने आप चली जाती है काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान कहा मूरख कहा पंडिता दोनों एक समान तुम्हारा काम से क्या होता है हा? काम क्रोध मद लोभ सब उत्पन्न होके सबकी खान बन जाती है रामचरितमानस के अंदर भी इसी बात को कहा है देखो काम काम के दो चीज होंगी सेटिसफैक्शन होगा या अनसेटिस्फैक्शन होगा या तो काम पूर्णता को प्राप्त होगा या अपूर्णता को प्राप्त होगा पूर्णता को, को प्राप्त होगा तो क्या होगा पूर्णता को अगर प्राप्त हुआ है तो फिर से काम करने की इच्छा और जागृत होगी जिसे मैंने अभी बहुत सरलतन रूप में बताया उस आइसक्रीम वाली बात से अगर वह अपूर्णता को प्राप्त करता है अगर अपूर्णता को प्राप्त करता है तो दो बातें होंगी या तो दुख होगा या क्रोध आएगा दो पुत्र बताए हैं शास्त्र के अंदर दुख या क्रोध बच्चे कहीं से आइस चॉकलेट लेके आ जाए माँ से छुपा के रखे माँ को मालूम है दांत खराब हो रहे हैं वो छुप वहां से हटा ले वो बच्चा आके जब ढूंढे दिखे नहीं तो महाराज रोना चीखना चिल्लाना चालू कर देगा क्रोध में आ जाएगा कनाडा में तो बहुत होता होगा महाराज पीने वाली बोतल आती होगी और घर की पत्नी छुपा लेती होगी क्रोध है सत्यता सामने है परंतु मन जहां लगा हुआ है मद के कारण हा? काम क्या लेके आता है अब यहां तुम्हारा फिर वो पूरी गीता आ जाती है अपूर्णता के कारण मन के आगे अंधेरा छा जाता है सत्यता असत्यता कुछ नहीं समझ में आती है इसी को तो डिल्यूजन कहते हैं हा मालूम है कि पत्नी ने सही काम कराए मां ने सही काम कराए उस चीज को छुपान के या वहां से हटाने के बाद परंतु वह क्रोध दिलाती है क्रोध नहीं आएगा तो दुख आएगा जब इन सब चीजों की खान लगी हुई है आ? मूरख का पंडित अब वो चाहे बहुत बड़ा मूरख हो चाहे बहुत बड़ा पंडित हो कोई हो सब एक समान है कबीरदास ने लिखा तो बहुत सारा है कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार किया कराया सब गया जब आया अहंकार महाराज उस एक क्रोध ने कितने सारे गुण है उसके अंदर कितने सारे गुण है उसके अंदर परंतु एक क्रोध की लार ने सब कुछ किए कराए पर महाराज पानी फेर दिया सब था उसके पास हा? सब अच्छाई थी परंतु काम के कारण काम की अपूर्णता के कारण क्रोध आया क्रोध की क्रोध के कारण जितनी भी अच्छी चीजें थी वह सब की सब बदल ले लगी गुरु गुरु दसों दिशा से क्रोध की उठी अप, अपर बल आगी शीतल संगति साधु की तहा उभरी भागी महाराज जब क्रोध आता है तो सामने क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी की कुछ याद नहीं रहती है दसों दिशाओं से अग्नि जल रही है कबीर दास ने क्या बोला कबीर ने कहा कि अगर साधु की संगति प्राप्त तो हो जाए तभी शीतलता प्राप्त तो होगी और यही शीतलता है जब सती भागती रही हर जगह पर परंतु उसके बाद भी भग, भगवान कौन है क्या है समझ में नहीं आया त्याग दिया के बाद महाराज पार्वती के रूप में प्रकट हुई कठोर तपस्या करी नारद ने कहा तपस्या कर उसके बाद गुण संपन्न मेरे भगवान आ, शिव की प्राप्ति तुझे होगी जब उन्होंने महाराज बैठकर तपस्या करी है पूर्व जन्म के जितने भी पाप थे जितनी भी चंचला आसक्ति थी उनके अंदर उन को हटाया है हटाने के बाद जब भगवान शिव प्राप्त हुए विवाह हुआ हो जाने के बाद साधु संग मिला तब साधु संग समझ में आया उससे पहले नहीं आया था तब चंचला श्रद्धा थी अब मन को तो या कूट कूट के मारा जाए कबीर कहते हैं कूट कूट के मारो वैष्णव आचार्य कहते हैं कि कूट कूट के मारने की जरूरत नहीं है मन को तो तुम मार ही नहीं सकते हो जब मन राम के अंदर लग गया तो महाराज उसे कूटना किस काम का वैष्णव आचार्यों ने कहा कि जो मन महाराज लगा हुआ है संसार में गलत रोड पे जा रहा है साइकिल चला रहे हो तो साइकिल को मोड़ दो भगवत मार्ग पर प्रशस्त हो जाओ उस भगवत मार्ग पर चलने लगा जब चलना चालू होता है तब महाराज वही राम की कथा शुरू होती है जहां पर जहां पर महाराज वाल्मीकि नारद से पूछते हैं ओ तपा स्वाध्याया निरतम तपस्वी वाग विदरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगम कल इस श्लोक की चर्चा मुख्यतः चली थी ये तीन गुण बताए गए हैं तपस्वी स्वाध्यायी नारद के तीन गुण हैं, तपस्वी स्वाध्यायी एंड वागवेदाम जिनकी वाणी में सरस्वती सिद्ध है पर प्रश्न किसने पूछा था तपह तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा था इसकी टीकाओं के अंदर बड़ी अच्छी बात कही गई है तपस्वी है वाल्मीकि वह भी किसकी तपस्या करते हैं कल तपस्वी के शब्द की चर्चा चली थी यह किसकी तपस्या यह भी राम के नाम की तपस्या करते हैं क्या इनको नहीं मालूम था कि राम कौन है नहीं इनको मालूम था कि राम कौन है परंतु परम इसने ही भागवत के सामने पहुंचकर अपनी विद्वता नहीं दिखानी चाहिए उसको महाराज यहां पर वाल्मीकि ने दिखाया कि हाँ मैं हूं भगवान का भक्त श्री राम का भक्त क्योंकि वाल्मीकि भी तो महाराज वाल्मीकि बने तो तब थे ना जब उन्होंने राम नाम का मरा मरा का जप करा था और करने के बाद महाराज जब ये आ, जब उनको फिर से जन्म प्राप्त हुआ है और उसके बाद वह मुनीश श्रेष्ठ बने राम के ही नाम का तप करने के बाद हाँ उन्हें वाल्मीकि नाम प्राप्त हुआ तो वह वाल्मीकि जो तपस्वी हैं किससे प्रश्न कर रहे हैं बोले सुपात्र जो है वह सुपात्र से ही प्रश्न कर रहा है हा? सुभागवत से ही प्रश्न कर रहा है वह सुभागवत क्या बोले प्रश्न हर एक नहीं करना चाहिए प्रश्न उससे करना चाहिए जो भगवत नाम का तपस्वी हो सुबह से लेकर रात्रि तक जो भगवत नाम में ही हिलोरे खाता हो उसी रस सागर के अंदर महाराज जो तहरता हो अः और किसके किसके पास जाके पूछना चाहिए बोले जो उन उस नाम का स्वाध्याय करता हो स्वाध्याय का अर्थ है प्रतिदिन करने वाला कार्य ये नहीं कि आज तो तप कर लिया कई बार होता है देखो तप की भी अवधियां होती हैं एक अल्पकालीन तप है एक दीर्घकालीन तप है एक मध्यावधि का तप होता है परंतु यह तप जैसे सती ने करा एक समय अवधि के, के उसमें करा समय अवधि के बाद उस तप को नहीं करा था जब भगवान शिव पति के रूप में मिल गए तब नहीं करा तो यहां पर क्या बात हो रही है तपस्वी वह तपस्वी हो तपस्वी भी कौन सा हो नाम का हो और उसके संग दूसरा गुण उसका क्या हो बोले उसका दूसरा गुण हो स्वाध्याय करने वाला बोले वह जो तप चल है वह प्रतिदिन प्रति क्षण उसके जीवन में रहे तीसरा गुण वाग वेदाम बोले वह नाम उसकी जीवा पर पहुंच कर नृत्य करने लगे नारद की तो जीवा पे नारद नारायण नारायण राम राम राम राम यही तो चलता है ये कभी नहीं जाता उसके बाद हा कौन किसका पूछ रहे हैं हा किसकी कथा पूछ रहे हैं की बोलते हैं को सान शांत लोके गुणवान कश्च वीरवान सोले गुण गिनाये भगवान श्री राम के पहला बोले गुणवान बोले यह गुणवान है, है असंख्य कल्याण गुण गण ले वाले गुणवान क्या जो गुणों का आवास है निलय है स्थान है जिनसे ही गुण प्रकट होते हैं जिनसे ही गुण प्रकट होते हैं महाराज वाल्मीकि रामायण की तो एक टीकाकार ने लिखा है यद गुणयते आवर्त यते पुनः पुनः आश्रितई अनुसंधियते इति ही गुण सौशील इन्होंने बोला जिनके मंगल में गुणों का अनुसंधान रसिक प्रेमी जन बार बार करते हैं उसे गुणवान कहा जाता है और किस गुण को भगवान श्री राम का विशिष्ट गुण माना जाता है तो बताया गया है शील को भगवान श्री राम का शील स्वभाव मुख्य माना गया है कि भगवान राम के अंदर शील स्वभाव है कृष्ण के अंदर नहीं है है कई मथुरा महाराज मथुरा वाली बात आती है तो वहां शील स्वभाव दिखता है वृंदावन वाले में शील स्वभाव नहीं दिखता है राम के में दिखता है वनवास प्राप्त हुआ निषाद राज से मिलने के लिए चले गए मिलने पहुंचे निषाद राज के पास वहां पर सबने प्रणाम करा सब स्त्रियां मिलने आई सब स्त्रियों ने भगवान श्री राम को प्रणाम करा सीताराम बैठ गए सब स्त्रियां खड़ी हुई हैं तो निषाद राज से पूछा यह सब कौन है इनका परिचय दो तो निषाद राज जो उनके अः मित्र थे उन्होंने कहा प्रभु राम इन सब महिलाओं में जो वृद्धा महिला खड़ी हुई है यह मेरी माँ है जैसे ही इस बात को कहा तभी भगवान श्री राम उठे जब तक निषाद राज कुछ कह पाते इतनी देर में फुर्ती से उनकी निषाद राज की मां के पास पहुंच कर उनको दंडवत प्रणाम करा भगवान राम तो राम थे निषाद तो मल्ला जाति होती है क्षत्रिय जाति ज्यादा ऊंची है वहां पर मां को वो बैठे बैठे भी राधे राधे कर सकते थे पर उन्होंने वह नहीं करा ये शीलम, ये शील उनका एक गुण है क्या शील गुण है कि महाराज है चाहे मित्र की माँ है परंतु मां समान है भागे भागे गए और जाके प्रणाम करा हम तो अपने गुरुओं को प्रणाम करना भूल जाते हैं सौशीलम यही बात कही है हा? विनय पत्रिका के अंदर भी इसी बात को लेके आए हैं समूह राम राम जी शील स्वभाव सुन सुनी सीतापति शील स्वभाव मोद नुलन जल सो नर खे हर खाऊ क्या अगर भगवान श्री राम का यह है शील स्वभाव हां सीतापति जो है इनका शील स्वभाव ये अगर मेरे मन को आज तक नहीं लगा है और मेरे तन और मन अभी तक पुलक नहीं हुए हैं मेरे आखें अभी भी उन भगवान की उस सील स्वभाव पर सजल नहीं हुई हैं तो तुलसीदास कहते हैं ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है सो नर खेयर खाओ वो नर वह मनुष्य खेयर खाओ बोले वह तो मिट्टी फाकता रहता है क्योंकि मनुष्य का प्रथम गुण यही है आ, या बचपन से क्या सिखाया जाता है सब मां और पिता के द्वारा इनको प्रणाम करो उनको प्रणाम करो यहां पर दंडवत करो हां यह तुम्हारे बड़े हैं यह सील स्वभाव और उन राम के इसी गुण को अगर नहीं समझाया समुझी समूझी गुण ग्राम राम के और अनुराग बढ़ाओ तुलसीदास अनायास राम पद पाही प्रेम पसाऊ बहुत गुण है उनके पास भर भर के गुण है एक गुण का प्राप्त जो मुख्य गुण है वह शवशीलम शील है वह सुशील है हम में से अब वो सुशीलता प्राप्त हो जाए वो कैसे होगी जब महाराज सबका गुरु आदर माता पिता आदर वृद्ध जनों का आदर बाहरी लोगों का आदर सबका आदर करना सीख जाए और वह आता कब है जब प्रेम की प्राप्ति होती है जहां अनुराग यहां खुद कह रहे हैं ना पाही प्रेम बसाओ। वह आता तब है हाँ यही बात तो हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमान ईनान मान देना अपने मान को दो ये मान को ही तो पकड़ के हम रखे हुए हैं मैं ये हूं मैं वो हूं प्रेम का गुण झुकना होता है प्रेम का गुण झुकना है भक्ति झुकना सिखाती है श्री राधा रानी झुकना सिखाती हैं, सीता जी झुकना सिखाती हैं, काम उठना सिखाता है क्रोध उठना सिखाता है मत उठना सिखाता है लालच उठना सिखाता है अड़ो अड़ियान महतो महियान महाराज भगवान श्री कृष्ण जो है ना इनमें विरोधी गुण हैं ये बड़े से बड़े भी हैं छोटे से छोटे भी हैं इनके ये सबके सामने खड़े होके कहते हैं, मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो और कभी खुद ही दास बन जाते हैं सुदामा के लिए और महाराज उसकी उपासना करने लगते हैं इनके अंदर दोनों गुण हैं, परंतु राधा रानी के अंदर प्रेम का गुण है प्रेम का गुण हमेशा झुकना सिखाता है जयंत सामने था सीता जी वहां पर खड़ी थी इसी वजह से राम मार नहीं पाए खर दूषण भी आए तो महाराज खरदूषण को मारना था राम ने पहले ही कह दिया यार अगर सीता रही तो खरदूषण को भी नहीं मार पाएंगे क्यों क्योंकि यह प्रेम का स्वभाव है झुकना इनको छोड़ो इनको छोड़ो क्या मान करके बैठे हुए हो राम को दूसरी जगह ले जाके हां राम दूसरी जगह लेके गए खरदूषण को तब जाके मारा है। सौशीलम, सील हैीरवान धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवादी दृण अनेक प्रकार के चरित्र करने वाला सबका हितैषी विद्वान समर्थ अति दर्शनीय धैर्यवान क्रोध विजयी तेजस्वी ईर्ष्या सुनने, क्रोध के समय देवताओं को भी भयभीत करने वाला हा क्रोध के समय भी देवताओं को भयभीत करने वाला है सोशील परंतु जब सही बात पर क्रोध आता है तो देवता भी थरथर थर कापने लगते हैं और आया भी है जब खर लड़ने के लिए आया है महाराज वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा हुआ है जब खर आया जब खर लड़ने के लिए आने लगा सुपर नखा ने जब खर को भेजा था भगवान श्री राम इतने गुस्से में थे इतने क्रोधित थे कि हर देवता ने जिसने देखा वे वहां से भागने लगा बोले इनके सामने भी नहीं जाया जा सकता है परंतु एक गुण इनका बहुत बढ़िया है जिसकी अभी चर्चा प्रिय दर्शन प्रिय दर्शनम यह देखने में प्रिय लगते हैं सबको प्रिय लगते हैं हमें ही नहीं प्रिय लगते सबको प्रिय लगते हैं सुपर्णखा आई महाराज सुपर्णा कामस कामस शक्ति से भरी परी पहुंची राम के पास हमसे विवाह कर लो कान काट दिए काटने के बाद भेज दिया वह खरदूषण के पास पहुंची रोने लगी खर गुस्से में आ गए बोले बहन तेरे संग किसने यह सब कुछ कराए किसका काल आ चुका है तू हमें बता उसे अभी जान से मार देंगे किसकी बुद्धि फिर गई है तू उसके बारे में तो बता बताओ सुपर्णा क्या कहती है तरुण रूप संपन्न सुकुमारो महाबल हो पुंडिक विशाल बताओ जिसने नाक कान काट दी यहां तो महाराज तुम दूसरे का बुरा भी नहीं कर रहे हो उसके बाद भी गाली देता है यहां पे तो नाक कान काट के महाराज सुपर्ण को जब वापस अपने भाइयों के पास गई है भाइयों ने पूछा है कैसे कौन है जिसने मारा है तो बुरी बात नहीं बोलिए क्या क्या है बहुत युवा है हा रूप संपन्न बहुत क्या गजब का रूप है उनका रूपवान है सुकुमारव महाराज जवान जवान नहीं कोमल हाँ सुकुमार बिल्कुल नवीन लगने वाले हैं महाबलव पर यार बहुत बल है उनके अंदर क्योंकि तो खल दूषण कहने लगे तूने ने तो अब बड़े बड़े राजाओं को देवताओं को परास्त कर दिया तो ये कौन से मानव ने कौन से देवता ने तेरे ऊपर यह तीर चलाकर तेरे नाक नागपन काट दिए बोले नहीं ये महाबलव इनके अंदर बड़ा बल है पुंडरिक विशालाक्ष महाराज इनके कमल नयन हाँ इनकी आंखे कमल जैसी है हु? पदम नयन दम लोचन इनकी आंखें महाराज कमल जैसी हैं चीर कृष्णा जिनाबर महाराज चीर पहनी हुई है और कृष्ण का मृग म्रग, मृगाम्बर उन्होंने धारण करा हुआ है और यही नहीं रुकी अः सोचते कि चल इसमें बता दिया यहां नहीं रुकी फिर आगे कहती है फल मूलाशन दानत पस धर्म चारिण पुत्रो राम यात्रण कहती है महाराज कंदमूल फल खाने वाले हैं दानी हैं तपस्वी हैं धर्माचरण करने वाले हैं यार बुरा आदमी अच्छी अच्छी बातें कहने में लगा हुआ है अच्छा आदमी तो कहता ही है यहां बुरा आदमी अच्छी बातें कहने में लगा हुआ है हा? पुत्रो दशरथस ये दोनों ये है ना ये पुत्र हैं दशरथ के हा? दोनों भाई ब्राह राम लक्ष्मण बोले इन दोनों के नाम है राम और लक्ष्मण अच्छा यही दो थे और कोई कोई था बोले नहीं एक और थी हुँ? कौन थी तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता महाराज एक तरुणी एक जवान एक स्त्री उनके संग थी रूप संपन्ना उसके जैसी कोई रूपवान रूपवती स्त्री संसार में मैंने कभी कहीं नहीं देखी इतनी रूपवान थी सर्वाभरण भूषिता महाराज बाह्य रूप से भी भूषित थी अंतःकरण के अंदर भी जितने भूषण होने चाहिए उनसे भी भूषित थी दोनों प्रकार से भूषित थी यानी कि राम लक्ष्मण के बारे में अच्छी बातें बोल दी सुपर नखा ने प्रिय दर्शन है ना देख के अच्छा लगता है उनको वह राक्षस जो मारने के लिए तैयार हैं यही सुपर लखन लो मारने के बाद क्या कहती है खलदूषण से ये कहती है कि जाओ दोनों भाइयों इनको मार के लेके यहां आओ मैं इन दोनों का ताजा ताजा खून पीना चाहती हूं यार बुरे तरीके से तो बोलो ना इंट्रोड्यूस करो किसी दुश्मन को तो बुरी तरीके से करना चाहिए नहीं प्रिय दर्शक देखने में अच्छे है मैं क्या बताऊं रामचरित्र में तो तुलसी कहते हैं कि महाराज खलदूषण गए भी मारने के लिए हरदूषण मारने भी गए वहां पहुंचे और पहुंच के भूल गए अरे यार इतने तो चिकने हैं इतने तो बढ़िया हैं कहां मारूं है? इन्हें इन्हें मारना तो खुद को मारना है मार नहीं पा रहे थे हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे इतने सुकोमल इतने रूपवान राम और लक्ष्मण को जब देखा वाल्मीकि रामायण में तो आया है कि खरदूषण तो गए नहीं उन्होंने तो महाराज पहले चौधे राक्षसों को भेजा जब चौदह मर गए सुपर नखा के रोने लगी तो खरदूषण बोले यार तू तो क्यों रो रही है चौदह भेजे तो थे बोले चौदह के चौदह मर गए तब चौदह सौ राक्षसों को ले खर गया है मारने के लिए वहां पहुंचते ही भूल गया राम को देख के क्या रूप है प्रिय दर्शन देखने में अच्छे लगते हैं रूपाशक्ति है हा भगवान देखो लोगों को भगवान पसंद नहीं आते हैं कई लोग भक्ति भी नहीं करते हैं परंतु मंदिर के अंदर जाके उन भगवान को निहारने में बड़ा आनंद आता है उनको उन्हें भक्ति पसंद नहीं है परंतु मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है क्यों क्योंकि भगवान का एक गुण है प्रिय दर्शनम प्रिय दर्शन हम अपने घरों में भी कई लोग पूजा नहीं करते हैं परंतु ठाकुर जी को एक बार निहार लेते हैं हम अपने लोगों को निहारे कई बार वो प्रिय लगते हैं कई बार अप्रिय लगते हैं परंतु भगवान चाहे पसंद आए या ना आए उसके बाद भी प्रिय लगते हैं उनका दर्शन प्रिय लगता है महाराज गुणों की तो बहुत चर्चा है इसके अंदर हुई है तो यह जो प्रिय दर्शन मेरे राम हैं इनके बारे में सोलह इनके गुणों को बताकर वाल्मीकि ने नारद से प्रश्न पूछे कि इस समय जो लोक में है जिसके पास यह सोलह गुण हैं उसकी कथा सुनाओ यानी कि मुझे पूर्व में जो अवतार हुए हैं उनकी कथा नहीं सुननी है जो बाद में अवतार होगा उसकी भी कथा नहीं सुननी है जो इस लोक में है उसकी कथा मुझे सुनाओ तो कई बार कई लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है वे महाराज दस हजार वर्ष पूर्व लिखी गई थी राम जी से परंतु वाल्मीकि रामायण के अंदर स्वयं लिखा है राम राज्य प्रशास कि महाराज राम राज्य जब चल रहा था उस समय पर यह कथा लिखी गई तो वह कथा वाल्मीकि नारद से पूछ रहे हैं और नारद क्या कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामो नाम जन श्रुत नियतात्मा दुति मां दुति बसी एक महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न एक श्री रामचंद्र हैं जिनको सब कोई जानता है इक्ष्वाकु इक्श कहते हैं ईख को गन्ने को संस्कृत का शब्द है इक्ष हिंदी है ईख गन्ना जिसकी वाणी वाक हा? वाक माने वाणी जिसकी वाणी गन्ने के रस जैसी है हा? मीठी मीठी जिसकी वाणी मीठी है वह इक्शवाकू के यहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ दूसरा भाव लगा सकते हो इक्शवाकू माने गन्ना और गन्ने की अंतिम गति क्या होती है मिश्री तो इक्शवाकू है वंश के प्रथम पुरुष जो है गन्ना और उनकी जो अंतिम गति उस वंश में जो उत्पन्न हुए हैं हा रसात्मक रूप में मिश्री रूप में वे हैं श्रीराम और कौन से राम हैं रामो नाम जन ही नारद ने ये नहीं कहा कि उनका नाम राम है नारद ने ये नहीं कहा उनका नाम राम है ये कहा कि वह इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर राम के नाम से विख्यात है बोले जिसकी मैं कथा बताने वाला हूं या जिसके तुमने सोलह गुण बताए हैं जो इस वक्त यहां पर है हा? उसके अंदर वह जो राम वह जो हैं उनका नाम राम है और इस राम नाम को इस संसार के अंदर इस ब्रह्मांड कोटि के अंदर हर कोई जानता है आता है रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन जन हाँ हर कोई व्यक्ति राम व्यास जी ने वाल्मीकि रामायण में स्वयं कहा है हर कोई व्यक्ति राम राम राम राम करता है भारत चले जाओ यहाँ पे देख लो कोई मर जाए हाँ राम राम सत्य चलती है हाँ राजस्थान कहीं पहुंच जाओ राम राम सा राम राम सा करते हैं कई जगह पर राम राम करते हैं हमारे वृंदावन के अंदर भी बहुत लोग हैं जो राम राम करते हैं ब्रिजवासियों में भी कहा जाता था कृष्ण जब तक नहीं आए थे तो कई लोग महाराज राम के ही नाम का जप करा करते थे या आप रासलीला देखने के लिए चले जाओ महाराज रासलीला का भी समय चलता है सावन भादो का हा वृंदावन में तो जब कृष्ण आएं या ग्वाल बाल आते हैं तो आपस में लोग कैसे मिलते हैं कृष्ण कृष्ण कह के थोड़ी ना मिले या राधे राधे कह के थोड़ी ना मिलते हैं राम राम कहके मिलते हैं कृष्ण नाम ले नहीं सकते हैं भैया हम मित्र मित्र से कृष्ण कृष्ण तोड़े ना कहेगा राधे राधे ले नहीं सकते हैं हाँ क्या नाम लेते हैं बोले राम राम नाम लेते हैं राम राम बहुत प्यारा शब्द है सबसे बढ़िया शब्द है इससे बड़ा शब्द कुछ नहीं है हा? तो महाराज राम क्या हमनते योगिनो यस्मिन हिसमे सब कोई योगी रमण करते हैं आचार्य ने तो अपनी टीका के अंदर लिखा है कौन से योगी रमनते कर्मयोगिना ज्ञान योगिना भक्तिर आदि योगिने से चायस्मिन नीति सह राम बोले ज्ञानयोगी कर्मयोगी भक्ति योगी एवं अन्यदि जितने भी योगी जिन जिन धाराओं के अंदर जिन जिन पथों के अंदर हैं वह सब कोई जब अपने योग शास्त्र से भगवान का ध्यान करता है तो वह भगवान सिर्फ राम दिखते हैं और कोई नहीं दिखता रमनते योगिना सब योगी जिसमें रमण करते हैं इसकी तो बात यह रा दाने धातु हा एक, रा से रा, एक राधा शब्द का पिछली कथा में राधा कथा हुई थी तब बताए ना रामा रामाने रातु अब यहां पे लगा लो रामाने दाने धातु हा तो राह दानम एव मा लक्ष्मी यशस् राम कौन राम जिनकी उपासना करने के बाद कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है जो दानी राम है जिनकी तपस्या करने के बाद लक्ष्मी रूपी चाहे नाम रूपी लक्ष्मी हो चाहे ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी हो वह व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है दानी राम है कृष्ण नहीं है ये गुण है बहुत जरूरी गुण है या तो दानी राधा रानी है या दानी महाराज यहां पर राम है अंतर है हा? और अंतर हमारा द्वारा बोला हुआ कुछ नहीं है शास्त्र के अंदर स्वयं लिखा है महाराज विनय पत्रिका के अंदर तो पूरा एक पद लिखा है तुलसीदास ने हर हरीहू और अवतार आपने राखी बेद बढाई ले चिरुआ चिड़ुआ निधि दई सुदाम जद्यपि बाल बिताई बोले सुदामा भी तुम्हारे पास आए थे हा तुम देना चाहते तो बहुत कुछ दे देते तुमने दिया भी बहुत कुछ परंतु तुमने उसके चिरुआ मांग लिए कि भाभी ने जो चिरुआ भेजे हैं वो हमको दे दे भाभी के पास जहां जो भी रखा हुआ है जो भी उसने भेजा है तो पोटली खोल के छीन लिया ले लिया तू मुझको दे तुलसीदास स्वयं इस बात को सुदामा गया था हा? परंतु से मालूम था कि ये मांगेंगे जरूर ये जब लेते हैं तभी देते हैं परंतु जो संपत्ति दस सीस अरब करी रावन शिव विभीषण कहा अति सकुच सहित तो हरी दीन ही महाराज विभीषण क्या लेके आया था कन्हैया बैठो हो तो तो कहते घर तो से निकलो कंदमूल रखे होते ले आता पेड़ पे महाराज कोई फल टंग रहे होते ले आता सब सोने की लंका से आया कछु सोना वोना ही ले आता समुन्दर से आया और जलवली ले आता पीने पाने के तह कछु निकाल के समुद्र के अंदर डुबकी लगाता मोती मिल जाते वो ही उठा के लेके आ जाता कहते खाली हाथ आया था मैं भीषण कुछ मांगा उसने मेरे भगवान राम ने कुछ नहीं मांगा उससे तू तो खाली हाथ आया कोई बात नहीं है क्या दिया बोले तो वह लंका ही दे दी विभीषण ने लंका मांगी नहीं थी भगवान ने स्वयं दी अरे विभीषण को तो अपना भाई बना लिया उन्होंने गुण है इनका दान का गुण है आ, दानम देते हैं हैं देने की पहले सोचते हैं, लेने की कृष्ण लेने की पहले सोचेंगे चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में भी यही वाली बात कही है यही बात भागवत जी के दसम स्कंद के अस्सी में अध्याय में भी आई है वो लेंगे पहले आप कुछ भी करो हाँ पहले मन को लेंगे फिर आ, पहले धन लेंगे फिर मन लेंगे फिर तन लेंगे आ? तब बोलेंगे अच्छा ठीक है अब आ जा तू हमारे पास अब तो जो हम सब कुछ देंगे वह वृंदावन की आ, अपूर्व संपदा को देंगे राम विभीषण ने कुछ नहीं मांगा तो दे दिया ऐसो को उदार जग मही बिनु सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरस सरिस को ऐसा कौन भगवान है ऐसो को उदार जग मही हा ऐसा है संसार के अंदर और कौन उदार है आ, उदार या तो गोपियों का गुण है या राम का गुण है आधार आधार मूर्धनी यदार गोप्य हाधा रस सुधा ने दी गोपियों के बारे में जब बताती है तो उसका गुण प्रथम गुण बताती है उदार गोपियां अमर कोश के हिसाब से महाराज उदार शब्द का मतलब है जिसके पास महत्ता हो जिसके पास दान हो हा? जिसका दिल बड़ा हो भगवान श्री राम ऐसो को उदार जगमा ऐसो को उदार जगमाही ऐसो को उदार जग मही बिनु सेवा जो द्रव्य दिन पर राम सरिस को नाही तुमने सेवा भी नहीं करी उस विभीषण ने आके सेवा भी नहीं करी पहली बार मिलन हुआ था परंतु सब कुछ दे दिया सुदामा तो और भी ज्यादा गरीब था विभीषण तो भी संपदा को छोड़ के आया था इनके पास तो संपदा कुछ थी भी नहीं आया जरूर अरे लाला चिड़ुआ तो दे दे तू हमें, फिर बाकी की बात वो भी पहले तो हाथ ही दिखा दिए यहां से घर चले जाओ सीधे तो महा तो हाथ की हाथ दिया ही नहीं वो तो घर पहुंचा तो देखा कि भैया पत्नी को छोड़ के क्या था सेठानी बन गई है दान गुण है उनका एक दानी शिरोमणि साचो जोई जाचो सोई जाचकता बस फिरी बहु नाच न नाचो हाँ, विनय पत्रिका के अंदर तुलसी कहते हैं कि महाराज एक ही दानी शिरोमणि है एक ही देने वाला है उसके पास अगर कोई एक बार चला जाए एक बार चला जाए जो ही जाचियो सोई जाचकता बस हाँ कोई एक बार जाके जाचकता याचना कर ले हा? उनके पास जाके बस फिर बहु नाच ना नाचो फिर वो इस माया के नाच में नहीं नाचता है फिर वह इधर से उधर कहीं नहीं भागता और यही जरूरी है भाई जिस दानी की कथा सुन रहे हैं उस दानी का अगर वह नाम ही हमारे जीवाह पे आ जाए वही नाम ही हमारी जीवाह पे आ जाए श्रद्धा विश्वास के संग भजन क्रिया में रत हो जाए भगवान सब कुछ दे देगा भाव भक्ति भी देगा प्रेम लक्षण भक्ति भी प्रदान करेगा परंतु विभीषण की तरह से उस लंका को छोड़ के आना है इस माया की नगरी से निकल के उस मंदिर में उस स्थान पे जहां भगवान श्री राम विराजे हुए हैं भक्ति देवी श्री सीता मां के संग राधा कृष्ण जो विराजे हुए हैं उनके पास पहुंचना है तब देगा ऐसा नहीं है महाराज कि तुम अपने घर गर पे बैठे हुए और सोचना चालू कर दो भगवान जी तुम विभीषण को दे दिया तो मुझे भी दे दो ऐसे नहीं मिलेगा विभीषण भी उस माया को उस काम को उस क्रोध को उस रावण रूपी क्रौ को छोड़ के आया था जब आया तब राम मिले और तो कथा में शुरू में कहा वैराग्यम अभ्यासम दो चीजों की जरूरत है जो गीता में कहते हैं भगवान उस लंका से वैराग्य हा यहां उस माया से वैराग्य यहां सतोगुणी बनना तमोगुणी नहीं बनना रजोगुणी नहीं बनना सतोगुणी बनना सतोगुणी में भी उस जो गुण प्राप्त होता है कि जो फल दिया उस फल की चिंता मत कर हा? तो जो भी कर्म करा उसकी चिंता मत कर पर वह जो शांति मिल रही है उससे निर्गुणता की प्राप्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति करी सत्य गुण भाव भक्ति तक पहुंचेगा हाँ सत्य भाव भक्ति तक पहुंचेगा भागवत प्राप्ति सही रूप से प्रेम लक्षणा पे पहुंचेगी प्रेम लक्षणा में निर्गुण बन जाओगे हाँ वहां पर आप इस सतोगुण की शांति के चक्कर में इधर से उधर नहीं भागोगे सब कुछ छोड़ना पड़ता तो वह भगवान बड़े दानवीर के यहां पर जन्म हुआ अब यहाँ पर प्रश्न करे थे सोलह नाम सोलह गुण गिना कर यहाँ पर महाराज नारद जी ने भी गुण गिनाने चालू कर दिए बोले वह राम जो है ना बता रहे हैं देखो गुणों की उनकी बहुत लंबी चर्चा टीकाकारों ने करी है पूरी भागवत जी पूरी राम कथा इसमें हो जाए उसके बाद भी इनके गुण ना समाप्त हो हाँ सोलह गुण सोलह के बाद इन्होंने सोलह गुण के सोलह उत्तर दिए हैं सोलह उत्तर के बाद फिर महाराज ऊपर से चार गुण और लाद दिए हैं बोले सोलह पे अंत समाप्त नहीं हुए हैं फिर आखिरी में तो गुण गुण उनके भरते गए हैं तो नारद ने फिर सभी रूप भगवह राम कौन है उनके रूप का वर्णन करा रूप के बाद महाराज गुण धर्मज्ञ प्रतिज्ञा के दृण प्रजा हितैषी भक्ताधीन या रक्षिता जीव लोकस्य ये ये पहले से ही नारद देव इस मूल रामायण के अंदर बता रहे हैं कि ये मनुष्य नहीं है राम जिनकी मैं कथा बता रहा हूँ हाँ रक्षिता जीवलोकस्य बोले यह इस संसार के जितने भी जीव प्राणी मात्र है उनकी रक्षा करने वाले हैं उन सब की रक्षा करने वाले हैं यह मनुष्य का काम नहीं है यह भगवान का काम है तो यह पहले ही बता दिया फिर बताया स्मृति मान अब मान माने क्या बोले यह भगवान इनको सब चीज की स्मृति है यह नहीं कि इनको स्मृति नहीं है इनका यह विशिष्ट गुण है इस स्मृति मान का कि किस प्रकार की स्मृति बोले अगर भगवान श्री राम को भूले भटके भी एक बार या तो उनका नाम ले लिया या उनको प्रणाम भी कर दिया तो वह उस भक्त को कभी भूलते नहीं है चाहे वह भक्त अभक्त भी क्यों ना बन गया हो स्मृतिमान हाँ स्मृति मान, हा? मान ज्ञातार्थ विषय विस्मरण लेशा रहिता ह इनके अंदर विस्मरण का लेश मात्र भी नहीं है ये कोई भक्त अभक्त जो भी रहा हो उसने एक बार भी प्रणाम करा हो भगवान अपनी स्मृति में उसको लेके आ जाते हैं कि पहले भक्त था अब भक्त हो गया कन्हैया तो देखे वह भी ना राम जी याद रखेंगे बाकी बात तो कौशल्य हा कौशल्य नंदन वर्धन प्रिय दर्शनी है क्षमा शील है क्षमाशील पृथ्वी के समान है तो महाराज सब बताते हुए नारद जी ने अच्छी तरीके से गुणों को बता दिया फिर कहा कि अः नारद से तू तद वाक्यम श्रुतवा वाक्य विशारद यह अः बता वाक्य विशारद जो है ये वाल्मीकि है वाक्य विशारद मतलब वाल्मीकि तो नारद ने सब कुछ बता दिया बताने के बाद प्रणाम करा मुनि ने वाल्मीकि ने नारद जी को प्रणाम करा प्रणाम करने के बाद किसके संक्यो भारद्वाज मुनि के संकड़ा हा वारद वाक्य विशारद का अर्थ क्या है वाक्य विशारदा वाक्य वक्तव्य विविधा विशिष्टा व वा शारदा वाणी यसे महाराज जिसकी वाणी में सरस्वती सिद्ध हो चुकी है वह वाणी किसकी थी वाल्मीकि की, की थी तो यहां यह बताने का भी प्रत्न है कि श्रोता जो थे श्रोता ने जिन्हें इस मूल रामायण की कथा को नारद से सुना क्योंकि नारद जी ने सौ श्लोकों के अंदर पूरा संक्षेप में पूरी राम कथा का वर्णन कर दिया और संक्षिप्त में करने के बाद तो ये किसने सुना बोले ये किसी उल्टे सीधे व्यक्ति ने नहीं सुना हाँ वाक्य विशारदा बोले उन वाल्मीकि ने सुना जिनको जिनकी वाण, वाणी में शारदा सिद्ध थी और विविधा विशिष्टा हाँ वाक्य वक्तव्य विविधा विविष्टा क्या मतलब महाराज वह जानते हैं किस समय पर क्या बात करनी है किस समय पर क्या बात करनी है क्योंकि कई बार यह लोगों का प्रश्न होता है वाल्मीकि तो अनपढ़ थे उनके पास अकल नहीं थी तो यह बात गलत है क्योंकि मूल रामायण के अंदर इस बात को लिखा हुआ है बताया हुआ है वाक्य विशारद कि उनके उनकी वाणी में सरस्वती सिद्ध थी वह वाल्मीकि उन्होंने जब भगवान श्री राम की पूरी कथा को संक्षेप में सुना सुनने के बाद अब सहम शिष्य अपने शिष्य के संग जाकर महाराज नारद जी को प्रणाम करा है नारद जी को प्रणाम करने के बाद नारद जी वहां से चले गए हैं जब गए हैं तब उस तब उन्होंने राम कथा को ध्यान में रखते हुए एक तमसा नदी थी तमसा नदी के पास गए तट पर पहुंचे तट पर पहुंचने के बाद अपने आ, अपने शिष्य से कहा कि तुम मुझे दूसरा कपड़ा दे तो कपड़े बदले हैं वाल्मीकि अब अपने शिष्य के संग तट पर विहार कर रहे हैं विहार करते हुए उन्हें एक पेड़ पर क्रौ पक्षी मिले दो क्रौंच पक्षी थे जो प्रणय लीला में उस समय पर अपना समागम कर रहे थे उसी समय कहीं से कोई व्याघ्र आया कोई शिकारी आया और शिकारी ने आके तीर मार दिया तीर पड़ा उस नर क्रौंच पक्षी को नर क्रौंच पक्षी को पड़ा वह जो स्त्री जो क्रौंच थी वह महाराज मादा जो क्रौंच थी वह रो विलाप करने लगी जब मे विलाप कर रही है उस समय पर इस चीज़ को वाल्मीकि ने देखा और वाल्मीकि ने देखा और देखते हुए अनायास ही हाँ उनके मुख से एक श्लोक अनुष्टुप छंद का है श्लोक और कहा जाए कि हमारे इतिहास पुराणों में का प्रथम श्लोक उससे पहले वेद वाक्य थे वेद थे उपनिषद थे परंतु पुराणों से भी पहले जो वाल्मीकि रामायण है उसका प्रथम श्लोक वाल्मीकि ने कहा प्रतिष्ठाम मां प्रतिष्ठा तास्वती समा यत मिथुना दे का मवधि काम मोहित इसका सीधा सीधा अर्थ तो ये है हे बहेलिया हे शिकारी यह तूने क्या करा काम मोहित जो दो क्रौ पक्षी थे जो अपना प्रणय में मग्न थे उसमें तूने उनके प्रणय में विघ्न डाल दिया जा आज के बाद तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी दूसरा अर्थ इसका सरलतम भाषा का तो ये है कि तू अभी इसी समय इस जंगल से चला जा जब तक तू शांत होके यहाँ पे वापिस ना आ पाए दो छोटे से अर्थ बाकी के असली अर्थ जो है उनकी चर्चा अब हम कल करेंगे आज के लिए जय जय श्री राधे हमारी वाणी में जय जय श्री राधे घुसो गए वर चंद्र की सियावर चंद्र की जय जय श्री राम देष्यामितई गो जय जय भक्तन की जय जो ना बोले बाकी भी जय आ जाओ आरती चालू करो जीतू भैया चले आओ मछिया खाली है राधे गोविंदे राधे